योग शास्त्र में और अन्य वैदिक दर्शनों में जगत को मिथ्या नहीं कहा गया है और यदि कोई परिणामी वस्तु के लिए परिवर्तनशील वस्तु के लिए मिथ्या शब्द का प्रयोग करे तो योग शास्त्र से कोई विरोध नहीं है विरोध तब होता है जब रेग्जू शर्बाद हो जाता है जगत में भिरोग तब विरोध आ जाता है तो वैसा छुर्टियाँ नहीं कहती हैं बुद्धों की वो शब्दावली है बौद्ध दर्शन में वैसा स्पष्ट रूप से कहा गया है बौद्धों से ही प्रभावित होकर लोगों ने उसका अनुसरण किया है है क्या कि जो परिणाम का प्रतिपादन सुर्खियाँ करती हैं सूत्र करती हैं बौद्धों को क्या था वैदिक धर्म का खंडन करता था तो ब्रह्म परिणामवाद का उन्होंने खंडन करते विवर्तवाद माना बौद्धों ने भी परिणामवाद में दोष दिखाकर वैदिक मत में दुष्ठ दिखाकर विव्रत माना तो बस तो ये जो दोष दिखाए उस दोष का परिहार करने व सम लोगों ने परिणामवाद को तो न मानकर विवर्तवाद को ही मान लिया ये बौद्धों की बात है बुद्धों से प्रभावित पर ऐसा किया गया उसका चिंतन करना चाहिए जब प्राचीन आचार्य ऐसा कहते हैं सुखना कहती तो है तो परिणाम करने में असमस्थ लोगों ने बुद्धों का अनुसरण करके मिथ्या के लिए यदि कोई मतलब परिणामी वस्तु के लिए यदि कोई मिथ्या शब्द का उपयोग करे तो कोई नहीं है देखेंगे तो इसमें ये अविद्या हो गए की कल अनित्य पदार्थों को नित्य समझना अविज्ञा है और क्या था असुची पदार्थों को पवित्र पदार्थ समझना अविद्या है अपवित्र को पवित्र समझना अब देखो कल देव के बारे में आया था देव बहुत अपवित्र बनती है बहुत अपवित्र है देव बहुत अपवित्र है मनुष्य देव सबसे ज्यादा अपवित्र है जानवर देखो कभी जो है ना ना तो कोई दातु करते ना कोई पिस्ट करते कितने आदमी ने हिसाब कर गन्ना लेती है दे तो अपवित्री सबसे ज्यादा तो, तो मनुष्य देगी समझिएगा सबसे ज्यादा बेकार तो आखे भी उनकी साफ रहती है, है। आगे साफ नहीं रहेगी <laughs> तो मनुष्य सबसे ज्यादा खराब है और सभी गहने अपवित्री है मनुष्य तो और ज्यादा बेकार है पंखी लगाएंगे तो इसी कार्क है ऐसे अपवित्र शरीर में पवित्रता का बोध दिखाई देता है ऐसे अपवित्र शरीर में पवित्रता का बोध दिखाई देता है या पवित्रता की प्रती दिखाई देती है या पवित्रता की प्रती होती है ठीक है तो ये क्या हो जाएगा अविद्या अब किसी को ही बता रहे हैं अविद्या किस रूप में सामने आती है ये नवाइव लेखा तसांग लेखा पृथक पद है कमी कम्निया इम है ना मिला के लिख दिया है और कम्निया कमनी पृथत्म नवा हम पदछेद करके पढ़ते हैं नवा युवा नवा का नवा युवा करवाइव लेखा कम्निया इम कन्या अमृता मधतावयो निर्मित युवा चंद्रम विवास युवा ज्ञायते लगाएंगे ये शशांक लेखा शशांक मतलब चंद्रमा लेखा किरण वो कला चंद्रमा की कला के समान चंद्रमा की कला के समान नवा है ना नवा कर्त होता है न्यूटन नया तो आप ऐसा लगाएंगे कि इसको पहले अनुय कर लेना न्यूटन नूतन चंद्रमा की कला के समान आकर्षक या कन्या आकर्षक या कन्या चंद्रमा की कला के समान कौन कन्या और चंद्रमा की कलाएं जैसे आकर्षक होती हैं, वैसे ही कन्या कैसी है आकर्षक है तो ये नूतन नूत ये नवा है ये भी कन्या का विशेषण है नवा किसका विशेषण है हाँ तो अब ध्यान देंगे अच्छा एक मिनट हाँ कन्या का विशेषण मना ठीक है नूतन चंद्रमा की कला के समान आकर्षक का कमिया आकर्षक नूतन चंद्रमा की कला के समान आकर्षक या कन्या मधु अमृता अवयव निर्मिता यू मधु अवय मधु अवय निर्मित अमृता अवयव निर्मिता यू है ना यू को मानव की हिंदी में कहते हैं मानो ये ऐसे कहेंगे ना क्या है कि चंद्रमा के समान मुख तो कहेंगे मानव मानव चंद्रमा मुख है चंद्रमा के समान मुख या मानो चंद्रमा मुख ऐसा हिंदी में ऐसा प्रयोग होता है तो उस हिसाब से मैं मानो मधु के अवय से निर्मित या अमृत के अवयव से निर्मित मधु के अवय से निर्मित और अमृत के अवयव से निर्मित कौन कन्या जब बुद्धि बिगड़ती है ना तो ऐसे ही विपरीत ज्ञान होता है उसको हाँ मधु के अवय से निर्मित मधु के अवय से निर्मित जैसी अमृत के अवयवों से निर्मित जैसी मतलब मानव की मधुर अवयव से निर्मित है या अमृत के अवयव से निर्मित है चंद्रलोक का भेदन करके आयुसी ज्ञाप होती है चंद्र मित्वा है ना चंद्र लोक का भेदन करके निश्र चाता से निकली हुई चंद्रलोक का भेदन करके आयु सी ज्ञात होती है मानव चंद्रलोक का भेदन करके आयु हुई है ऐसा ज्ञाप होता है दोबारा लगायेंगे नवा नूतन चंद्रमा की कला के समान आकर्षक ये कन्या मानो मधु और अम्बृत के अवयव से बनी हुई है तथा मानव चंद्र लोक का भेदन करके आई है ऐसा ज्ञात होता है ऐसा ज्ञात होता है और कैसा ज्ञात होता है देखे, देखेंगे नील उत्पल पत्र ये ध्यान देना जब की कि देख कितनी अपवित्र है लेकिन उसको कितना पवित्र समझ रहा है एं? कैसा जो बुद्धि बिगड़ती है तो वैसे ही पवित्र देखने का होता है नीलोत्पल पत्र नीलोत्पल पत्र आयताक्षी नील कमल के पत्र पत्र का मतलब दल दल या पंखुड़ी समझते हैं है ना यहाँ पत्र कर दल रक्ताम भूज दला विराम है ना फिर यहाँ पत्र कर दल या पंखुड़ी नील कमल की पंखुड़ी के समान आयताक्षी मतलब विस्तृत नेत्रों वाली बड़े नेत्रों वाली नील कमल के दल के समान नील कमल की पंखुड़ी के समान विशाल नेत्रों वाली कौन कन्या सल्ला है ना हाउ गर्भा का अर्थ है हाव भाव से युक्त हाउ भाव से युक्त नेत्रों के द्वारा हाउ गर्भा है ना हाउ गर्भाभ्याम ये लोचनाभ्याम का विशेषण है लोचनाभ्याम मतलब नेत्राभ्याम हाउ गर्भाभ्याम का हो जाएगा संभोग इच्छा सम्भोग इच्छा बोध काभ्याम संभोग इच्छा के सूचक संभोग इच्छा के सूचक कौन नेत्र इच्छा बोधता इच्छा के सूचक नेत्रों के द्वारा जीव लोकम आश्वासन थी मानव प्राणी समूह को आश्वासन दे रही है मानव प्राणी समूह को आश्वासन दे रही है लग जाएगा नीले कमल के समान विशाल नेत्रों वाली संभोग इच्छा के सूचक नेत्रों के द्वारा मानव की प्राणी समूह को आश्वासन दे रही है इति इति है ना इस प्रकार क्या होती है ये इति ज्ञाते इस प्रकार ज्ञात होता है ये है क्या ऐसा ज्ञात होना अपवित्र पदार्थ तो को पवित्र समझना है ना वो कंधो देव जो है ना इसकी देवी कितनी अपवित्र है अब उसको इतना पवित्र समझा जा रहा है तो ये क्या है ये अविद्या है जो विकृत बुद्धि में इसकी विद्या होती है ना जो की नरक ले जाने वाली है बहुत दुर्गति कराने वाली है उसके लोग सोचते तो तो तो है हमारा भला हो जाएगा उससे क्या भला हो जाएगा जीते जी ना भला होगा और मरने के बाद भी ना बहुत ही कष्ट होगा से अब हम देंगे आश्वासन एवं एव इसी आश्वासन साथ दे रही है इसी कहते हैं यहाँ पर कर्त के निसंधा किसका किसके साथ संबंध हो सकता है किसका किसके साथ है? संबंध हो सकता है कष्ट अर्थ है यहाँ पर किसका मतलब अपवित्र शरीर का किसके मतलब साथ मतलब मधु अमृत के साथ अपवित्र शरीर का मधु अमृत के साथ कैसे संबंध हो सकता है हो सकता है क्या किसका किसके साथ संबंध हो सकता है मतलब अपवित्र शरीर का मधु अमृत के साथ कैसे संबंध हो सकता है प्रश्न उठाया है यह जो ये मतलब आक्षेप अर्थ में है किस है यहाँ कैसे संबंध हो सकता है मतलब संबंध नहीं हो सकता है ये बताने में तात्पर्य किसका किसके साथ संबंध हो सकता है मतलब आपसे पिया या साथे या अपवित्र जय का मधु अमृत के साथ संबंध नहीं हो सकता है आगे देखेंगे भगवती क्या एवं असुच सुची विपर्यास प्रत्यय क्या और एवं कर्थ इस प्रकार असुच कर्थ है अपवित्र जय में इस प्रकार अपवित्रय में पवित्रता का मिथ्या ज्ञान होता है विपर्यास होता है मीख्या विपर्यास प्रत्यय का क्या अर्थ है मिथ्या ज्ञान क्या और एवं कर्थ इस प्रकार असुज अर्थ पवित्र देह में और इस प्रकार अपवित्र अपवित्रेह में पवित्रता का मिथ्या ज्ञान होता है मिथ्या ज्ञान होता है मतलब अविद्या होती है सूत्र में अविद्या आया है ना भी तो विपर्यास प्रत्यय का अर्थ है यहाँ पर अविद्या और इस प्रकार अपवित्रेह में पवित्रता की पवित्रता का मिथ्या ज्ञान होता है अपवित्र देह में पवित्रता का मिथ्या ज्ञान क्या है अविद्या है ये भी अविद्या है आगे ध्यान देंगे कहा इसके द्वारा इस कथन के द्वारा अपूर्ण प्रत्याह कि पाप में और पाप में पुण्य प्रत्यय पाप में पुण्य प्रत्यय मतलब पाप में पुण्यता का ज्ञान पाप में PUN, पाप में पुण्यता ज्ञान में सर्प का ज्ञान पाप में पुण्यता ज्ञान या पाप को पुण्य समझना तथा यु अनथ अनर्थ प्रत्यय तथा योग अनर्थ अर्थ प्रत्ययोग का पहला करेंगे क्या तथा एवं क्या सही तो है, तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, नहीं। के तो इस कथन द्वारा अभी जो कहा गया पहले पहले क्या कहा गया नहीं नहीं पहले जो कहा गया ना जितना वर्णन आ गया यहाँ से कहाँ से असुचौ परम विभे का ये उक्तम चया वहाँ से लेकर के ये कथन पूरा लेना है मतलब असुचि पदार्थ को सूची समझने का प्रकरण जहाँ से चला है वो पूरा लेना है आपको प्रसंग एटेन अर्थ है इस प्रसंग के द्वारा कौन सा प्रश्न प्रसंग में जो अपवित्रदार्थ को पवित्र समझना कहा गया इस प्रसंग के द्वारा अपवित्र पदार्थ में पूर्ण का ज्ञान अपवित्र पदार्थ में पूर्ण का ज्ञान क्या और उसी प्रकार अनर्थ में अर्थ का ज्ञान अनर्थ का मतलब है हानिकारक हानिकारक पदार्थ में लाभ कारक का ज्ञान हानिकारक पदार्थ में लाभकारक का ज्ञान अनर्थ का अर्थ हानिकारक हानिकारक मतलब अनर्थ पूर्ण पदार्थ में हानिकारक पदार्थ में लाभ कारक पदार्थ का ज्ञान हानिकारक पदार्थ में लाभ कारक पदार्थ का ज्ञान क्या है ये अभिद्या है लग गया क्या कथा उसी प्रकार हानिकारक पदार्थ में लाभ लाभकारक पदार्थ का ज्ञान कहा गया व्याख्या का क्या है व्याख्या किसके द्वारा एक प्रश्न के द्वारा उसको भी समझ लेना की हानिकारक को लाभकारक समझ लेना और पाप को पूर्ण समझ लेना ये भी अविद्या है तथा उसी प्रकार दुख में सुख हकी को कहेंगे दुख में सुख की प्रती को कहेंगे तो दुख को सुख समझना भी क्या है अविद्या है तो दुख को सुख समझना मतलब ऐसा है ना कि की बृद्धावस्था में संसारावस्था में सभी प्राणी ये अनुभव करते हैं कि जीवन में दुखों की अधिकता अधिक रही है सुख बहुत ही कम मिला है अधिकता किसकी है हाँ सभी प्राणी महसूस करते हैं की हमारे जीवन में दुखों की अधिकता रही है सुख तो बहुत कम मिलते हैं और जब भी क्या है सुख मिलता है तो वो कितनी देर होता है जितनी देर दुख रहता है उतनी देर सुख रहता है क्या सुख तो क्षणिक होता है और वो सुख भी क्या है दुख से मिश्रित होता है दुख से मिश्रित होता है और जब दुख से मिश्रित होता है इसलिए उस सुख को भी वास्तव में सुख नहीं कहा जाता है इसलिए विवेकी के लिए सब कुछ दुख ही है इस बात को आगे कहा जाएगा ये सूत्र आगे आने वाला इसलिए मैं व्याख्यान नहीं कर रहा हूँ परिणाम ताप संस्कार दुख नृत्य विरोधा क्या दुखम विवेकिना विवेकिना सर्वम दुखम विवेकी के लिए सब दुख ही है विवेकी के लिए सब जो विवेकी व्यक्ति है ना जो मुमुक्षु है उसके लिए सब क्या है दुख है और जो साक्षात्कार है ना उसके लिए आराम है नगर क्या है परमात्मा का उद्यान है न लेकिन जो मुक्षु है न साधक है उसको क्या है उसको तो ब्रह्म दर्शन अभी नहीं हो रहा है उसको तो संसार से वैराग्य चाहिए साधना करने के लिए और वैराग्य के लिए क्या है कि उसको संसार में दुख, दुख। आ, सब कुछ दुख समझेगा तब इससे क्या वैराग्य होगा फिर साधना करेगा फिर जो है ना ऐसा उसको फिर सब ब्रह्म अन्वी होगा फिर जगत अनुभव नहीं उसको ऐसा आर्य ध्यान देंगे उसी प्रकार दुख में सुख ख्या को कहेंगे विवेकी ना सर्वम दुखमय विवेकी के लिए सब दुख ही है सब कुछ दुख ही है कैसे परिणाम ताप संस्कार दुख ही परिणाम दुख ताप दुख और संस्कार दुख दुख के कारण गुणवृत्ती विरोधा क्या ये हेतु है इसको हम बाद में ही कहेंगे ठीक है गुण हमने बोला न गुड़िया विरोधाचा है ना इसका व्याख्यान वही कर देंगे अविरोधा क्या पाठ है भाई देख लो शुत्र खोल कर देख लो शुत्र खोल कर देख लो दो कंटा सुहा है वही कर लिया जाएगा गुण की वृत्ति में विरोध होता है वैसे तो है क्या सूत्र में क्या विरोध विरोधातर दिया, दिया है है ना, ना है गुण और गुण वृत्ति अविरोधात और गुण वृत्ति विरोधात दोनों ही पाठ हैं पाठांतर है तो इस पर विचार हम दो पंद्रह पर ही करेंगे है पाठांतर है वही विचार करेंगे पाठांतर पर आगे ध्यान देंगे त्र त्र का है कि दुखे दुख में सुख की प्रतीति अविद्या है दुख में सुख की प्रतीति, प्रती को हाँ, सुख समझना अविद्या है तथा, तो को सुख समझना अविद्या है, इसका इसी पाद के पंचम अध्याय में विस्तार से प्रतिपादन किया जाएगा और सूत्र में क्या है अनात्मा शु है ना मतलब अनात्मा को आत्मा समझना क्या है अविद्या है अनात्मा को आत्मा समझना अविद्या है इसको समझाते हैं कैसे देखेंगे ये तथा अनात्मनि आत्मख्याति ही आत्म आत्मख्याति उसी प्रकार अनात्मा में आत्मा की प्रती अनात्मा को आत्मा समझना क्या है अविद्या है अनात्मा जो देह है उसको आत्मा समझना अविद्या है तो इसको देखो भाषाकार की सभी प्रकार बताते हैं देखेंगे तथा अनात्मन आत्मख्याति वाहोपकरणेश चेतना चेतनेशु भोगा भोगाधिष्ठाने व शरीर पुरुषोपकरण व मनसी मनसी आत्म मनसी मन हा क्या है मन अनात्मनी यही है ना मनसी अनात्मनी आत्म छाती तो ये शब्दों पर ध्यान देंगे मनसी अनात्मनि आत्म छाती आत्म छाती बाद में लिखा है ना अब लगाइए ऊपर से तथा अनात्मन आत्म कहती उसी प्रकार से अनात्मा में आत्म कहती अविद्या है इसी को समझाते हैं ध्यान देंगे कि यहाँ पर बताते हैं बाह्योपकरण तो चेतना चेतने चेतना चेतन रूप बाह्य उपकरण है चेतना चेतन रूप बाह्य साधन जैसे कि जो अपने सुख के साधन है ना चेतन और अचेतन यहाँ चेतन साधन से समझेंगे अपनी स्त्री है पत्नी है पुत्र है नौकर है ये कैसे उपकरण हुए चेतन पत्नी स्त्री पुत्र ये कैसे उपकरण हुए चेतन और अचेतन उपकरण हुए जैसे अपना घी है अपने वस्त्र है अपने उपयोग की जो सामग्री है अपने जो वाहन है ये कैसे उपकरण हुए अचेतन तो ये उपकरण कैसे हैं? अंतर उपकरण है कि बाह्य उपकरण है अंतर उपकरण मन है तो लगाएंगे चेतना चेतन रूप बाह्य साधनों में चेतना चेतन रूप है? बाय साधनों में और वाक्य की समाप्ति में आत्मछ्याति लिखा है न अनात्मा की आत्मछ्याति अनात्मा तो अनात्मा क्या है चेतना चेतन रूप बाय उपकरण है चेतना चेतन रूप वाय साधन क्या है हाँ चेतना चेतन रूप बाय साधन अनात्मा चेतना चेतन रूप बाय साधन में आत्म ख्या मतलब अनात्मा चेतना चेतन रूप जो बाय साधन है उनको आत्मा समझना क्या है अभी है लग जाएगी क्योंकि अनात्मनि जोड़ देंगे अनात्मनि चेतना चेतनेशु वायु करती ही अविद्या अविद्या का संबंध हो रहा गा। है ना अब और लगाएंगे वोगा अधिष्ठाने शरीरे अथवा भोग के साधन शरीर भोग का आश्रय शरीर अथवा भोग का अथवा भोग के आश्रय शरीर में यहां भी हुआ अनात्मन भोगा अधिष्ठाने अथवा भोग के आश्रय अनात्मा शरीर में शरीर आत्मा है क्या और लेकिन ये भोग का आश्रय है ना भोग शरीर में ही होता है अथवा भोग के आश्रय या भोग के साधन अनात्मा शरीर में आत्म ख्याति अनात्मा शरीर में आत्मा का ज्ञान क्या है ये अभी क्या है लग गया अनात्मनी और आत्म ख्याति का संबंध सबके साथ है युवा आप अनात्मनी करने मनसी आत्मख्याति युवा अनात्मनी को समझने जोड़ रहे हैं ना अनात्मी पुरुषोपकरण है मनसी ही अथवा अनात्मा अनात्मा को मन है ये पुरुष का उपकरण है ये बाय है, है? आ, बाय अंतरुकरण है क्या इसीलिए नहीं लगाया है ना ये अंतरुकरण है अथवा अनात्मा पुरुष के उपकरण मतलब पुरुष के साधन पुरुष के साधन सबसे अंतरंग साधन को मन है उसके बिनल कुछ हो सकता ना प्रवृत्ति अथवा अनात्मा पुरुष के उपकरण अथवा पुरुष के उपकरण अनात्मा मन में अथवाण अनात्मा मन, मन में आत्म या ख्यात्मा मन को आत्मा समझना अविद्या ये भी सब क्या है ये अविद्या है उनको अपना स्वरूप समझ लेना ये भी अविद्या है तथा एक तथम तथा एक तर् इस विषय में उसी प्रकार अर्थ यहाँ पर तथा अत्र एक उक्तम तथा कर उसी प्रकार अत्र कर्त इस विषय में उसी प्रकार इस विषय में एकद उक्तम यह कहा गया है उसी प्रकार इस विषय में यह कहा गया है इसमें व्यास भाषा में जो ऐसे उदाहरण आते हैं वे आचार्य पंच होते हैं और पंच तो कपिल का शिष्य माना कहा गया है और महाभारत में बहुत पंच का उपदेश मिलता है पंचशिखाचार के उपदेश का संकलन बहुत ब्यास जी ने महाभारत में कई कई अध्ययन किया है ऐसा तो और ऐसा क्रम है क्या कपिल के बाद देखना उसमें कालिकाव्य था कपिल के बाद सीधे आपसे पंच सिख है या बीच में आश्री जाते हैं थोड़ा देख लेना अब देखेंगे उसने देखेंगे उसमें क्या था? था, था था ना कार्य उसमें देखेंगे है अभी देखिए पे आप शिखाचार्य तो ने कहा है व्यक्तम व अव्यक्तम यहाँ प्रसंगानुसार देखेंगे यहाँ ऐसा है ना ये नेतना चेतन का प्रसंग चल रहा है ना तो चेतना चेतन का प्रसंग होने के कारण यहाँ व्यक्त और अव्यक्त के वैसे अर्थे पाठ के बाद है ना पाठ के बाद देखेंगे चेतना चेतन का प्रसंग होने के कारण व्यक्त और अव्यक्त के अर्थ उस जैसे प्रचलित अर्थ है वैसे यहाँ नहीं किए जाएंगे तो यहाँ पर व्यक्ति का अर्थ करेंगे चेतन जो आपका पत्नी पुत्र सेवक है और अव्यक्त से क्या करेंगे यहाँ पर अचेतन ठीक है व्यक्त अर्थ चेतन करेंगे और अव्यक्त से क्या है चेतन जो अपने गृह है अपना सामान है ये तो ऐसे लगाएंगे सत्वम है ना न सत्व प्राणिनम व्यक्तम वा अव्यक्तम तत्व सदचेदे आत्म अभिप्रतीत आत्म अभिप्रतीत तस्वदंती तस्य संपदम अनुनंद आत्मसंपदम मनवाना आत्मसंपदम और तत्व व्यापम अनुसूचकी आत्मव्यापद मनवाना लगाएंगे अप्रेक्तम वा अव्यक्तम तत्व चेतन अथवा अचेतन चेतन अथवा अचेतनी उपकरण रूप प्राणी तत्व लिखा है ना चेतन तथा अचेतन उपकरण रूप प्राणी या तो ये चेतन अथवा अचेतन प्राणी को चेतन अथवा चेतन प्राणी सत्व का तो वस्तु ले लेना उपकरण ले लेना उपकरण अर्थ अच्छा रहेगा चेतन अथवा अचेतन उपकरण को आत्मत्वन अभिप्रतीत आत्मत्वन समझकर कर चेतन अथवा अचेतन वस्तु को आत्मत्वन समझकर कर चेतन और अचेतन वस्तु को अपना आत्मा समझकर कर तस्त संपद का है कि उसकी संपदा होने पर या उसकी संपत्ति होने पर त्मसंपदम मनवाना अपनी संपत्ति मानते हुए तस करते उसकी संपत्ति संपत्ति संपत्ति होने पर और मनवाना कि अपनी मानते हुए मतलब को अपनी संपत्ति मानते हुए उसकी संपत्ति अनुनंदन की अर्थ है हर्षित होता है अनुनंदन की अर्थ है हर्षित होते हैं हर्षित चेतन और वस्तुओं को आत्म समझ उसकी संपदा को अपनी संपदा मान करके हर्षित होते हैं अपनी पत्नी पुत्र सेवादी के पास भी संपत्ति आ जाए तो तो ऐसा खूब प्रसन्न होते हैं जैसे अपने को संपत्ति मिल गई हो और अचेतन की संपत्ति का मतलब यह है कि अचेतन वस्तु की उन अचेतन वस्तु भी खूब अच्छी हो जाए अचेतन अपना गृह खूब अच्छा बन जाए तो ये अचेतन की संपत्ति हो गई बोलू इसमें तो अनुन हाँ अनुनंद ठीक है आपने एक बचे नहीं है अनुनंद एक वचन ही है उसका अर्थ है प्रसन्न होता है एक वचन ही गए, है है है एक वचन ही दिया है अनुनंद हाँ, सत्य व्यापदम अनुसोची आत्म व्यापम मनवाना सत्य व्यापदम, व्यापदम आत्मव्यापदम मनवाना अनुसोच की तस्व्यापद सस्त से क्या लेना चेतना चेतन की चेतना चेतन की विपत्ति को तस्व्यादम है ना व्यापद करते विपत्ति विपत्ति या और चेतना चेतन की विपत्ति को आत्म मनवाना अपनी विपत्ति मानते हुए करता है अपनी पत्नी आदि को क्या है कि विपत्ति आ जाए तो अपनी विपत्ति मानते हुए शोक करता है और अचेतन की विपत्ति मतलब अचेतन पदार्थ की हानि हो जाना है ना जी हानि हो जाना ऐसा तो चेतना चेतन की विपत्ति को अपनी विपत्ति मानते हुए शोक करता है सा सर्वा कौन इस प्रकार जो है ना हर्षित होने वाला और शोक करने वाला हर्षित होने वाला और सात है हुआ सा हर्षित होने वाला और शोक करने वाला प्राणी समूह प्राणी वर्ग कर्त है प्राणी समूह हुआ हर्षित होने वाला और शोक करने वाला प्राणी समूह अप्रतिबुद्धा अप्रतिबुद्धा कर अविद्य युक्त अविद्य कि है अविद्या से युक्त है अविद्या से युक्त है अच्छा अब ध्यान देंगे कि अनात्मा को वो आत्मा समझते हैं तो ये अविद्या है चले आगे ऐसा चतुष्पदा भगवती अविद्या मूलम अस्त क्लेष संतान कर्मा से कर्माश् सविपाक स्थिति ऐसा ऐसा चतुष्पदा अविद्या ये चार प्रकार वाली अविद्या ये चार प्रकार वाली देखो चार गिनो अनित नित्य समझना एक प्रकार अप्र को पवित्र तो समझना दूसरा प्रकार और दुख को सुख समझना और अनात्मा को आत्मा समझना तो चतुष्पदा पद सब यहाँ प्रकार का वाचत है ध्यान देंगे कि चार प्रकार वाली या अविद्या चार प्रकार वाली या अविद्या ऐसा चतुष्पदा अविद्या और हम थोड़ा अन्य के क्रम से पढ़ रहे हैं आप ध्यान देंगे अस्त क्लेष संतान से, से। अस्त क्लेष से, से क्या सविपाक कर्मा से कर्माशय से मूलम भवती क्रिया का कर्ता अविद्या है तो अविद्या अस्त क्लेश संतान से क्या सविपाक कर्मा से कर्माशय से ये अविद्या मूल होती है किसका मूल होती है देखेंगे अस्त क्लेश से इस क्लेश प्रवाह का क्लेश का प्रवाह चलता रहता है एक ही वृत्ति तो हमेशा नहीं रहती है ना जैसे राग का प्रवाह चलता है द्वेष का प्रवाह चलता है न? तो ध्यान देंगे यहाँ पर के ये क्लेश प्रवाह अविद्या राग द्वेशन यही तो है ना क्लेश अस्मिता का अविद्या का प्रवाह अस्मिता का प्रवाह राग का प्रवाह द्वेश का प्रवाह है क्लेश का क्या है प्रवाह तो यहाँ पर चूंकि अविद्या का व्याख्यान चल रहा है ना इसलिए क्लेश संतान से अन्य क्लेश लेंगे अविद्या को छोड़कर कौन कौन अस्मिता राग क्योंकि द्वेश उत्पादिका है किसकी देश्य। देश्य। अस्मिता आदि की तो क्लेश संतान लेना है अस्मिता आदि क्लेशों के प्रवाह की ये चार प्रकार की अविद्या अस्मिता आदि क्लेशों के प्रवाह की अविद्या आदि क्लेशों के प्रवाह की क्लेश का प्रवाह समझते है राग का प्रवाह द्वेश का प्रवाह अस्मिता का प्रवाह अग्निवेश का प्रवाह तो प्रवाह की मूल होती है क्या से, कर्मा से, और से है यहाँ पर कि फल सहित किसके सहित है फल के सहित कौन कर्मा से अर्थ है की कर्म संस्कार है फल के सहित कर्म संस्कार पूर्ण पाप रूप कर्म संस्कार किसके सहित फल के तो पूर्ण पाप रूप कर्म संस्कार का फल क्या है जाति आयु और हो इसमें आएगा जन्म आयु और हो गए कि अविद्या क्लेश प्रवाही तथा फल सहित कर्म संस्कार की मूल होती है क्लेश प्रवाही मूल कौन है और कर्म संस्कार की मूल कौन है और किसके सहित कर्म संस्कार के फल के सहित कर्म संस्कार की मूल कौन है अविद्या तो अविद्या के कहने के मतलब है अविद्या के कारण ही जो है ना अस्मिता राग जो सब विध रूप क्लेश होते हैं अविद्या मूल है अविद्याण क्या होता है अस्मिता अवनिवेश रूप क्या होता है क्लेस होता है कि क्योंकि अविद्यान अस्मिता अधिकों का मूल है तथा वजह से है तथा तथा अविद्या के कारण क्या होता है ए, और क्या है किसका मूल बताया हल्के से कर्म संस्कार का ध्यान देंगे कि व्यक्ति अविद्या व्यक्ति तो बंधन कारक कर्मो को करता है पूर्ण पास रूप करो व्यक्ति किसके कारण करता है अभिज्या तो अविद्या जो है कर्म संस्कार का मूल हुई और कर्म संस्कार के कारण क्या होता है फल होता है और ध्यान देंगे यदि विद्या के द्वारा अविद्या निवृत्त हो जाए विद्या के द्वारा अविद्या निवृत हो जाए तो कर्म संस्कार दब हो जाएगा फल दे पायेगा अब क्षेत्र इसी से जो है ना अस्त क्ले संतान से मूल है ना इसी ऐसी कहा है बात है अब यहाँ पर ध्यान देना जो अविद्या है न तो जो सूत्र में अविद्या का व्याख्यान किया गया तो अविद्या को यहाँ पर अभाव रूप माना गया कि भाव रूप माना गया भाव है ना कि अनित्य पदार्थ तो को नित्य समझना है अनित में नित्य का ज्ञान तो अनित्य में नित्य का ज्ञान ये भाव हो गया वृत्ति हो गई ना वृत्ति भावरूप है ना तो अविद्या भावरूप अविद्या भाव रूप है अविद्या को भावरूप मानकर व्याख्यान किया गया अभाव रूप नहीं माना गया इसको भाव्यकार बताते हैं वाक्यकार बताते हैं देखिए आप ध्यान देंगे जैसे अमित्र लिखा है आगे अमित्रच्छा अमित्र लिखा है ना देखेंगे जैसे की अमित्र शब्द है ना मित्र से बिंदु को क्या कहेंगे अमित्र कहेंगे तो अमित्रित जैसे की जो मित्र नहीं है ऐसे दुश्मन को शत्रु को कैसे है मित्र अमित्र किसे कहते हैं हाँ यहाँ पर मित्र से विरोधी अर्थ का बोध कौन है तो अमित्रब्द्र शब्द किसको कहता है शत्रु को तो अमित्र का अर्थ मित्र का अभाव है क्या नहीं। तो जैसे अमित्र का अर्थ मित्र का अभाव नहीं है और अमित्र का अर्थ मित्र है क्या नहीं। तो उसी प्रकार अविद्या का विद्या का अभाव नहीं होगा और विद्या भी नहीं होगा समझी लगाएंगे यथा न अमित्र देखो य का उनमें बाद में यथा अमित्रा मित्रा बाबा ना जैसे मित्र का अभाव नहीं है मित्र मित्र का अच्छा अमित्रा मित्रा और मात्रम एक ना को पहले से खींच लेंगे लगेगा जैसे यथा अमित्रा मित्रा बाबा ना इस ना को पहले से उनमें कर लेना और मित्र मात्रम ना जैसे अमित्र मित्र का नहीं है और मित्र मात्र नहीं है किन्तु विरुद्ध <laughs> तो अर्थ भाव <laughs> वस्तु हुई अभावस्तु <laughs> अब और बताते है तथा क्या इसे पहले तथा अच्छा फुट गया तो लगाई देते है तस् क्या अमित चा, अमित्रा गोस्पद वस्तु वस्तु ना? अब लगाइए तस्याः से लेना सतत्व विद्येम वस्तु सतत्व है न्या त का और अविद्या अमित्र तथा गोस्पद के समान अमित्र तथा नहीं अमित्र तथा अगोस्पद के समान अमित्रथा अगोद के समान वस्तु सा करते हैं वास्तविक भाव रूप सत्ता क्या होगा हाँ वास्तविक भाव रूप सत्ता जाननी चाहिए वास्तविक भावरूप सत्ता किसकी अविद्या की अविद्या की क्या जानना चाहिए वास्तविक भाव रूप सत्ता मतलब अविद्या की सत्ता वास्तविक है और कैसी है भाव रूप सत्ता है अभावरूप सत्ता हाँ अविद्या की वास्तविक भाव रूप सत्ता जाननी चाहिए तो वास्तविक है मतलब ये झूठी नहीं है क्योंकि ऐसा होता है ऐसा होता है ना होकर जो प्रतीत होगा तो मिथ्या कहा जाएगा पर ऐसी अविद्या होती कि नहीं होती तो होकर प्रतीत होती की न होकर प्रतीत होती है इसलिए वास्तविक है इसलिए वास्तविक है होकर समझ नहीं आती है अब ध्यान देंगे वास्तविक तस्या तस्या और अविद्या का वस्तु सतत्व विद्ययम वस्तु सतत्व कर वास्तविक भावरूप सत्ता जाननी चाहिए किसके समान अमित्र, तो अमित्र, तो अमित्र के समान और अगोषपद के समान अविद्या और अघोष्पद के समान वास्तविक भावरूप सत्ता जानना चाहिए तो किसके समान अमित्र के समान और अघोष्पद के समान इसको दृष्टांत से देखेंगे यथा अमित्रा मित्रा भावाना जैसे अमित्र मित्र का अभाव नहीं है मित्र मात्रा और मित्र मात्र नहीं है किन्तु मित्र से विरुद्ध शत्रु है शत्रु कौन है अमित तो पद को बताते हैं तथा उसी प्रकार कहीं यथा भी है कई यथा है, है यदि यथा है तो दो हो गए और यदि तथा है तो मतलब उसी प्रकार अगोष पदम अगोष पदम गोस्पदम का तो होता है यहाँ पर गाय का पैर गाय का पैर तो अगोष्पद कहेंगे जो गाय का पैर नहीं है उसके भिन्न वस्तु उसी प्रकार अगोष पद गोपद का अभाव नहीं है अगोस्पद गोपद का, का, गो का, गो का अभाव नहीं है और गाय का पैर मात्र नहीं है अगोस्पद गोपद का अभाव गो के पैर का अभाव नहीं है और गाय का पैर मात्र नहीं है किंतु किन्तु तापध्याम अन्य वस्तुंतरम देता उन दोनों से भिन्न किस से भिन्न गाय के पैर के अभाव से भिन्न और गाय के पैर से भिन्न किन्तु उन दोनों से भिन्न वस्तंतर रूप है देशा है ना किंतु hmm. उन दोनों से भिन्न अन्य वस्तु किंतु उन दोनों से भिन्न देश है देश का अर्थ यहाँ पर वस्तंतर कि भिन्न से भिन्न अर्थ yes, होता है स्थान यहाँ पर यहाँ वस्तुंतर ले लेना की भिन्न देश है अर्थात अन्य वस्तु है अन्य वस्तु कौन है अगोष पर तो दो उदाहरण से अब देखना तो जैसे जैसे ये दो कारण हुए ना तो अविद्या है ना विद्या से क्या होता है ज्ञान वैसे अविद्या ज्ञान नहीं उसी प्रकार से अविद्या ज्ञान का अभाव नहीं है और ज्ञान उसी प्रकार अविद्या क्या नहीं है ज्ञान का अभाव नहीं है और ज्ञान नहीं है बल्कि क्या है की कोई उन दोनों से भिन्न उन दोनों से भिन्न उन दोनों से भिन्न है लगाएंगे एवं कर इसी प्रकार अविद्या ना प्रमाणम ना प्रमाणा ना भावा इसी प्रकार विद्या पहले के अनुसार करेंगे तो न प्रमाणा भावा पहले लेना पड़ेगा यहाँ प्रमाण कर प्रमा प्रमाण का क्या है जब करण में प्रत्यय करते, करते हैं तो प्रमा जब प्रमा शब्द से करण में प्रत्यय करते हैं तो प्रवीयते ये प्रवीयते अनिल प्रमी हाँ तब वो प्रमा के साधन का वाचक होता है और प्रमा शब्द से जब भाव में प्रत्यय करते हैं तब वे प्रमा शब्द से भाव में जब लुप्त प्रत्यय करते हैं तो प्रमाण कर से प्रमा हो जाता है इस प्रकार अविद्या न प्रमाणा भाव प्रमाणा भावाकर से ज्ञान भावा। इसी प्रकार अविद्या ज्ञाना भाव नहीं है प्रमाण कर से प्रमा प्रमा कर ज्ञान प्रमाण कर से प्रमा प्रमा कर ज्ञान इस प्रकार अविद्या ज्ञान का अभाव नहीं है और न प्रमाण कर से ज्ञान नहीं है अविद्या ज्ञान का अभाव नहीं है और ज्ञान नहीं है किन्तु विद्या से भिन्न ज्ञान ज्ञानांतरम किंतु विद्या से भिन्न अन्य ज्ञान है अन्य ज्ञान कैसा है तो जैसे अनित को नित्य समझना अनित अनित में नित्य का ज्ञान ज्ञानी तो वही है अनित में नित्य का ज्ञान अपवित्र में पवित्र का ज्ञान सुख में सुख का ज्ञान और वनात्मा में आत्मा का ज्ञान किंतु विद्या से भिन्न अन्य ज्ञान अविद्या है तो ये अविद्या आया अब अविद्या के बाद क्या आएगा अस्मिता तो अस्मिता देखेंगे इतना बस ये तो हो जाएगा गाय जहाँ पैर रखती है उसको क्या कहेंगे गोश्पद गाय खुर रखती है ना तो उसको क्या कहेंगे मतलब गो पद से चिन्हित स्थान गाय के खुर से चिन्हित स्थान वो क्या हो गया गोश् तो अगोष पद होगा उससे बड़ा स्थान गाय जिस स्थान पर अपना पैर रखती है खुर रखती है तो उसे गोपद से चिन्हित गाय के खुर से चिन्हित जो स्थान हुआ वो गो क्या देंगे उसको गोस्पद तो, तो अगोष्पद क्या होगा उससे उससे बड़ा स्थान होगा अब पंक्ति लगाइए यह यहाँ पर तथा अगोषपद ये गोस्पद का अभाव नहीं है अभाव रूप होगा क्या वो तो बड़ा स्थान का वाचस होगा ना अगोष्पद और ये क्या है कि वो गोस्पद मात्र भी नहीं है गोस्पद में भिन्न वस्तर है मतलब वो विस्तृत देश है।, जिसे है उन दोनों से भिन्न वस्तर है अर्थात वो विस्तृत स्थान है ये लगाना ज्यादा ठीक है नहीं देश का फिर वस्तर करना पड़ता है वो जमता नहीं है वो जमता नहीं है, है ना यहाँ ऐसा होगा ग्रोह यत्र गाय का पैर होता है यत्र यत्र यत्र गाय का पैर जिस भूमि में होता है उसे क्या कहेंगे ये, ये अब लग जाएगा इसे अर्थ लगाना ठीक है तो देशा के साथ बढ़ जाता है वस्तर है मतलब भिन्न देश है विस्तृत देश है विस्तृत देश है कहना पड़ेगा ओम पूर्णवद पूर्णमिदम पूर्ण